माँ की बातें श्रीमती चिरोज बाला राय मेरे विधवा होने के एक वर्ष पहले एक दिन मैं बहुत से पपीते काटकर सब्जी बना रही थी उसी पपीते का रस हाथ में लगने से बहुत जोरों से खुजली होने लगी और उंगलियां फूलकर कुछ घंटों के भीतर ही फट गई और ऐसा लगा ऐसा भयंकर घाव हाथ में हो गया कि बहुत इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हुआ वह घाव बारह वर्षों तक बना रहा चम्मच से खाना खाती बीच बीच में कष्ट थोड़ा कम होता पर जब अधिक हो जाता तब हाथ पर पानी डालने से मांस तक सड़ जाता था श्री के पास मैं एक साल से आ रही थी लेकिन एक दिन भी मैंने मां को हाथ नहीं दिखाया था मैंने सोचा था अपने इस अनित्य देह की बात मां से नहीं कहूँगी इस भयंकर रोग को देख कर के शरीर का कोई नुकसान न हो इसीलिए मैंने माँ से अपने इस रोग को खूब छिपा कर रखा था जब रोग अधिक बढ़ जाता तो मैं माँ के पास नहीं जाती थी एक दिन उस भयंकर घाव को लेकर ही मैं चली गई वहाँ जाकर मैंने माँ को प्रणाम नहीं किया ताकि प्रणाम करके उनकी पैरों की रज लेते समय माँ कहीं पकड़ न ले इसी चिंता में मैं अत्यंत उद्विग्न हो गई इसी समय देखा कि एक विधवा लड़की ने माँ को प्रणाम करके हाथ में कपड़ा लपेट उनके पैरों की धूल ली यह देखकर मेरे मन में खूब आनंद हुआ मैंने भी माँ को प्रणाम करके हाथ में कपड़ा लपेटकर उनके पैरों की धूल ली प्रणाम के साथ साथ माँ अत्यंत आश्चर्य से बोली बहू हाथ में कपड़ा लपेटकर पैरों की धूल क्यों ली तुम्हारे हाथ में क्या कोई रोग है तब मैं बड़ी विपत्ति में पड़ी छाती धड़कने लगी सोचा वे तो उस लड़की से भी ऐसा कह सकती थी उसे न कहकर माँ ने मुझसे ही कहा इस तरह क्यों पैरों की धूली ली मैंने कहा हाथ में कष्ट है मां ने फिर कहा देखू न हाथ देखकर मां इस तरह दुख प्रकट करने लगी कि मैं अवाक रह गई मां ने कहा आहा बेटी तुम यहाँ इतने दिनों से आ रही हो और तुम्हारे हाथ में ऐसा रोग मैं तुम लोगों की मां हूँ और मुझे पता नहीं मेरी बच्ची इतने कष्ट में है कितने दिनों से यह रोग हुआ है और कैसे हुआ पूछने पर मैंने सारी बातें बताई माँ ने कहा बेटी आजकल मैं ऐसी हो गई हूँ कि अपने में ही डूबी रहती हूँ तुम लोगों की ओर अधिक ध्यान नहीं दे पाती हूँ इसी हाथ से तुम ठाकुर की पूजा करती हो इसीलिए ही रोग लगा हुआ है जो भी हो मेरे साथ आओ ठाकुर पूजा का निर्माल्य और चरणामृत गंगा में बहाने के लिए अभी ले जाएँगे जल्दी से आओ मैं माँ के साथ दूसरे कमरे में गई माँ ने कहा वह देखो कमंडल में वह सब है पूरा हाथ उसमें डुबा दो मैंने ऐसा ही किया माँ ने कहा अब हाथ में रोग नहीं रहेगा फिर भी मछली मांस लहसुन त्याज आदि को जितना बन सके हाथ से मत छूना पर यह सब बिना छुए भी तो नहीं रह सकती वह सब छूने छुआने से रोग थोड़ा उभर सकता है ठाकुर की पूजा तो रोज ही करना थोड़ा भी घाव उभरने से ठाकुर का चरणामृत लगाना उससे ही रोग दूर हो जाएगा अच्छा जिस दिन पपीता काटा था उस दिन क्या तुमने नख काटा था मैंने कहा याद नहीं है माँ ने कहा नख काटा था और पपीते का रस भी लगा था दोनों के मिलने से ही यह सब हुआ है शाम को अन्य स्त्रियों से माँ ने कहा अजी, तुम सबसे मैं कह रही हूँ तुम लोगों के पति पुत्र और तुम लोग खुद भी नाई की नहरनी से नाखून मत काटना इससे बहुत सी खराब बीमारी हो सकती है यह देखो बहू के हाथ में ऐसा हो गया है निश्चय ही ठाकुर की इच्छा से अब यह नहीं रहेगा